गीता महात्मे के अनुसार भगवदगीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए गीता शास्त्र यह पठे प्रयतः कुमार यदि कोई भगवदगीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है भय शोकादिवर्जित वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा गीता गीताध्यनशील प्राणायाम परसानी पूर्व जन्म जन्मृता च यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीता मृत संसारमलम संसार नाशनम मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है गीता सुगीता कर्तव्या किमन्या शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभ मुख पदमा दिनिस्तता क्यूंकि गीता भगवान के मुख से निकली है अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है केवल एक पुस्तक भगवदगीता ही पर्याप्त है क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है भारतमृत सर्वस्व विष्णु वक्राद निस्तम गीता गंगोदकम पीवा पुनर्जन्म विद्यते जो गंगाजल पीता है उसे मुक्ति मिलती है अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृतपान करता हो सर्वोपनिषदो गावो दोगा गोपाल नंदन पार्थो वत्साह मृतम महत् यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुब रहे हैं अर्जुन बछड़े के समान हैं और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं एकम शास्त्रम देवकी की पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवं एको मंत्र नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य, कर्मा तस्य देवस्थ सेवा आज के युग में लोग एक शास्त्र एक ईश्वर एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देव पुत्र गीतम केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो एको देवो देव की पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण एको मंत्र नामानी यानी और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कर्माप्येकम तस् देवस्थ सेवा और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा